अभी हम बहुत ही सुंदर अभी हम बहुत ही सुंदर अमृत भ स्नेह में पूजा के अमृत भजन के भी हमने आनंद लिए और हमारे शिव पंडित ने भी तबले पर संगत की गोविंद हरि हरिओ नारायण हरि नारायण गोविंद ना no. ये पंखा थोड़ा धीमा कर दो बेटे हुँ? आवाज थी अब ठीक है अच्छा अच्छा ये बात गोविंद अब ठीक है ठीक कर दो तो आवाज गोविंद हरिओ ना बहुत सुंदर भजन हम सुन रहे थे और वेद विका अमृत भी हमें यही सुनाता रहा है पूर्व के ऋषियों को जानने के बाद हम आज अगले ऋषि में प्रवेश कर रहे हैं और जो हमारे अब ऋषि हैं वो है हिरण्य स्तूप आंगी आवाज सबको ठीक आ रही है आवाज ठीक आ रही सबको देवी है बेटा आवाज बता रहे वहां आवाज नहीं आ रही किसी आवाज नहीं आ रही क्या आप ठीक है आवाज आज तो हमारी आज की ऋषि हैं हिरण्य स्तूप आंगीरस हिरण्य माने सुनहरे स्तूप तो कहते हैं जो पर्वताकार स्तंभाकार खड़ा हो कि जो ज्योतियों का स्तूप एक स्तंभ बन गया हो आंगिरस और अंग अंग में जिसके ज्योतियों का रस समाया हो एक ऐसा भाव देने ये ऋषि आए हैं। ऋषियों के नाम उनके कोई जन्म नाम नहीं होते जैसे कवि तखल्लुस रखता है नाम के आगे उसी प्रकार ये भाव प्रधान संबोधन भर होते हैं, क्योंकि सन्यासी का कोई अतीत नहीं होता सन्यास के समय उसे सब कुछ त्यागना होता है अतीत का वो व्यक्ति अपनी संपूर्ण उपलब्धियों के साथ आज शेष हो रहा है वो व्यक्ति मैं नहीं हूं अब ठीक है आवाज आज वो व्यक्ति मैं नहीं वो तो समाप्त हो गया उसका अतीत उसकी जान पहचान उसके नाते रिश्ते नाम संबंध सब भस्म हो गया मेरा जन्म हुआ है इन अग्नियों से अग्नि ही मेरा रूप है अग्नि ही मेरी राह है अब तो रण स्तूप आंगे रसू में तो जलती हुई धकती ज्वालाएं ही मेरा रूप है ये अग्नि ही मेरा स्वरूप है अग्नि के समान अपने अंतर में धकता रहूंगा प्राणी मात्र में एक ब्रह्म का भाव करूंगा सबको ब्रह्म के संबंध से जानूंगा और कोई संबंध नहीं करूंगा गरीब में अमीर में स्त्री में पुरुष में प्राणी मात्र में किसी से भेद नहीं करूंगा सब में एक आत्मा का दर्शन करूंगा और क्योंकि सब में वो परमेश्वर समाया है इसलिए मैं सचराचर का भक्त बनूंगा भक्त मात की चरण रस को सिर माथे धरूंगा गोविंद हरि हरिओम ना और इस प्रकार एक नए जीवन का नए जन्म का आरंभ होता है सारा अतीत बस हो जाता है लेकिन पौराणिक काल में भी जैसे पौराणिक काल के उपरांत ही पेपर तो अब आया और ग्रंथ बने तो बहुतों ने फिलअप द ब्लैंक करने के लिए बहुत सारी कथाएं लिख डाली अभी तक जितने ऋषियों के नाम हमने जाने हैं सब भाव प्रदान है वो अपनी कोई पहचान ईश्वर से हट के अब रखना भी तो नहीं चाहता क्योंकि जी भी नहीं रावण से हट हटके तो इसलिए हमारे वर्तमान ऋषि हिरण्य स्तूप आंगेरस है दहकते हुए ज्वालाओं में बसा हुआ एक भाव है एक तपस्वी है एक तापस है जो रोम रोम दहक रहा है धधक रहा है और सचराचर को एक रोशनी का प्रकाश का स्तंभ दिए जाता है और सच भी तो यही है क्षीर सागर में ब्रह्मा की मानस सृष्टि है जीव धरती पर जब वो ज्योतियों के साथ उस दर्शन में एक नन्हे से क्षीर सागर से धरा पर आता है तो वो ज्योतियाँ और यज्ञ बन के माता और पिता इसी धरती से दुर्गंध को सुगंध बनाते हैं पतन को पावन करते हैं और उसे सुंदर फलों वनस्पतियों में दुर्गंध को उभार लाते हैं जीवंत कर देते हैं फिर वो यज्ञ और वो ब्रह्म ज्वालाएं नव माताएं उसी ब्रह्मरंद्र में दो बर्तनों में बैठ करके यज्ञ करती हैं और उसी भोजन को धीरे धीरे कोशों में बदलती हैं। वो दो बर्तन जिन्हें हम मम्मी पापा माता पिता आदि कहते हैं वे नहीं जानते कैसे होता है वे केवल उस क्रिया के निमित्त हैं और हम निमित्त को ही क्रिया मानते हैं यह हमारी सोच का एक इतना घटिया आधार है जिसके कारण आज हम अपने आप को पढ़ नहीं पाते बुनता रहता है वो उसी ब्रह्मरंद्र का एक चित्र जीव का एक उन ग्रहों नक्षत्रों का जब उसने प्रवेश किया और फिर ये सारे चित्र जुड़ते हैं एक चित्र मेरा जो मैं जीव हूं उसमें और इस प्रकार ये चारों चित्र जुड़ करके एक नया चित्र बनाते हैं इसी को हम डीएनए कहते हैं और इसी से एक एक एक करके कोष बनाता है वो और इस प्रकार इस जीवंत घर में जिसके हर कोश में मेरा यह संपूर्ण चित्र मेरा रूप समाया है जो जीव का रूप वही कोष का रूप और वो उ घटता जाता है एक घर मेरा मुझे प्रकट कर देता है असत्य और अज्ञान के कारण मैं जानता हूं कि शरीर ही मेरा घर है और जब वेद खोलता है भीतर का चक्षस चक्षु को खोलता है तो मुझे दिखता है कि शरीर के प्रत्येक कोश में जो चित्र है वो भी मैं हूं लेकिन मैं ब्रह्म रंध्र में वास करता जीव हू इसीलिए जब मैं इस देह से बाहर नहीं हो पाता हूं तो कपाल क्रिया करके चिता की लकड़ियों पर मुझे छुड़ाया जाता है अलग किया जाता है अन्यथा हिरण्य स्त्रूप आंगी रहों में हम सब यदि हम अपने को पहचान पाए और फिर भोजन से एक ही जो कुछ वो गढ़ता है वो चित्र ही उस पर मुहर बनता है आपकी थूक में पसीने में आंसुओं में, में सब में यही चित्र है हर व्यक्ति का अपना अपना है पसीने से भी आप पकड़े जा सकते हैं आपका डीएनए बता देगा पसीना भी आंसू भी बता देंगे थूक भी बता देंगे बालों में मिलेगा आपके शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिसमें आपकी प्रतिमूर्ति नहीं है और यही इस घर का जुड़ाव है आज अगर ये शरीर के कोष इन ज्योतियों के द्वारा आपस में न बंधे तो आपके शरीर का कोई अंग जुड़ा नहीं है सब अलग हो जाएंगे हड्डियां नहीं जुड़ी हैं, रीढ़ की हड्डी का एक एक वर्डीबरा अलग है कहीं जुड़ाव नहीं है हाथों की हड्डियां अलग हैं, और फिर वो सारे कोष स्वयं में स्वतंत्र है जो बोन्स में है जो स्किन में है और ब्लड तो यदि यह चित्र न जोड़े तो यह घर ऐसे बिखर जाए जैसे बालू के कण बिखरते हैं यह खेल है यह लीला है उसकी और मैं उसे पहचानना नहीं चाहता हमें लगता है शरीर और शरीर से जुड़ा संसार ही सब कुछ है जबकि सारे सदग्रंथ कहते हैं कि यह सत्य नहीं सत्य भीतर है किसी भी स्कूल ऑफ थॉट में जाएं वो कहते हैं भीतर जाओ जो सनातन धर्म से उद्भूत है उन्हीं की बात कर रहा हूं जो सब लोग सब एवन की बात कर रहे हैं सात आसमानों की हमें उनसे कुछ लेना देना क्योंकि मेरे भीतर मैं बन रहा हूं प्रतीक्षण सचराचर को बनाने वाली वो प्रक्रिया ही बना रही है मुझको तो जब वो सर्वशक्ति मान शक्ति मुझमें निरंतर मुझे प्रतीक्षण जीवन दे रही बना रही है तो सारे ब्रह्मांड का छोटा चित्र मैं सब कुछ मुझमें समाया है उस सत्ता के साथ वो भी अलग नहीं है एक बड़ी साधारण सी बात है लेकिन क्योंकि मेरी सोच कभी एक्टिवेशन के उस उदगम को नहीं सोचती है निमित्त को ही उदगम मांग लेती है तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं और वेद की प्रत्येक विचार मुझे ये सत्य पढ़ाती चली आ रही है, और आज भी आज की रिचा भी खोल लो पूर्व की ऋचाओं में तीनों ऋषियों ने पहले उस असत्य और अज्ञान के प्रति मुझे जागृत किया है कि वो समाज का त्याज मल ही तो था जो पावन हुआ वनस्पतियां बनी उसी के भोजन से शरीर बना है और अब वो मुझे वो सत्य दिखा रहे हैं वो सत्ता दिखा रहे हैं वो कौन है कौन बना रहा है लेकिन जिसके भ्रम नहीं टूटे जिसके दंभ नहीं गए वो अगले ऋषि को कैसे जान पाएगा वो ऋषि और कोई नहीं वो तुम सब में है हम सब में है और आश्चर्य है कि मैं अपने को नहीं जान पाता हूं और मानता हूं कि मैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति जिसने कहा उसकी वेद समझ में नहीं आए, अर्थात उसको वो स्वयं समझ में नहीं आया उस समझदार से मैं पूछना चाहता हूँ फिर जिंदगी में तुझे क्या समझ में आया और कितना समझदार है तू ध्यान से सुनो आगे खोल लो वेद जिन्होंने ऋषा नोट की है हम नए ऋषि का आरंभ कर रहे हैं क्या कह रहे हैं तुम अगणे प्रथमो अंगेरा ऋषिर्देव देवा भवा शिवा सखा तव्रते कवियो विद्वपो अजयत म्रज अग्ने कि हे ब्रह्मज्वाला हे यज्ञ तुमने ही हे अग्नि प्रथमो सर्वप्रथम अंग रहा मेरे इन अंगों का निर्माण किया पहले सीधे अर्थ में चलते हैं फिर इसकी गहराई में हैं तुम अग्नि प्रथमो अंग कि तुमने मेरे अंग बनाए भस्मी को अन्य आन, को अंगों में लौटाया ऋषि देव संपूर्ण ऋषियों में देवों में भी हे प्रधान देव ऋषि तुम्हें तो मेरा सर्वस्व हो देवा नाम अभवाहा और देवताओं में भी ईश्वर ऐसा कौन देवता हो देवा नाम देवताओं में भी अभवाहा अर्थात आभागमन से मुक्त कराने वाले मोक्षदाता हो व्रति आप में संकल्पित होकर आपको पहचान कर आप में व्याप्त होकर आप में ही खोकर कवि आप ही में सामग्री अर्पित होकर है ना कवै माने भोजन भी होता है कभी माने ब्रह्मा है ब्रह्म ऋषि भी है कवि कवि जो कविता करते हैं उनके कवि कहते हैं लेकिन कवि हमारे यहां आत्मा को कहा गया है जो नित्य जीवन के नए गीत लिखता है मुझे भस्मी से रूप देता है तुम तो तब व्रते कवे आप में ही अर्पित होकर व्रते संकल्पित होकर आपके साथ जुड़कर आप में बैठ कर, आप ही में व्याप्त होकर आप ही में समाधि रहते हुए वे जो सामग्री जैसे सामग्री यज्ञ होकर जीवन पाती है ऐसे ही जब हम आप में समाधि होते हैं कवे में नाम अपने ज्ञान विज्ञान को सब आप ही में अर्पित करते हैं संपूर्णता से अपनी विद्वता विध्वता से और और अपने जीवन जल को भी आप ही को अर्पित करते हैं तो आपसे अजायंत तभी तो उत्पन्न होते हैं हाँ, आप ही से उत्पन्न होते हैं मरुदो प्राणवायु ब्राज दृष्टया सप्त सूर्य और सारी चमक रोशनी और कांति हम ही आत्मा हे, हे यज्ञ हम आप ही से तो पाते हैं यहां गीता का एक श्लोक का ध्यान के हे अर्जुन मैं सहस्त्रों सूर्यों को तेज देता भगवान कहते हैं और हे अर्जुन मैं आत्मा होकर सब में वास करता हूं भ्राज दृष्ट शब्द जो है ये बड़ा व्यापक है यूं तो सप्त सूर्यों में एक सूर्य है पौराणिक काल में इसकी ऐसी व्याख्याएं हुई हैं जगह जगह लेकिन भ्राज दृष्टिया माने सबको चमक देने वाला सूर्य अर्थात सूर्यों को भी चमकाने वाला सूर्य और हे अर्जुन मैं सहस्रों सूर्यों को तेज देता हूं और मैं ही आत्मा हूं हर घट में व्याप्त हूं भ्राज दृष्टिया जैसे जैसे हम वेद के ऋषियों में गूंजते हैं श्रीमद गीता फिर फिर घूमने लगती है और क्यों वेद में बीज है बीज का भंडार ग्रह वेद है और इन्हीं के बीजों से जो वाटिकाएं खिली हैं, सभी पुराणों में सभी श्रुतियों में स्मृतियों में वो इन्हीं के बीजों से उगी बगिया ही तो है तो इन दोनों में भेद कैसे होगा सभी एक है तो कहा तुम कि सृष्टि उत्पत्ति के काल में भी हे यज्ञ तुम ही प्रथम थे हे आत्मा प्रथम हो आप ही प्रथम थे अक्सर लोग मजाक करते हैं पहले मुर्गी हुई कि अंडा कहते हैं ना ह अब किसको कहोगे पहले हुआ अगर अंडा कहते हो तो बिना मुर्गी के अंडा आया कहां से अगर मुर्गी कहते हो तो बिना अंडे के मुर्गी आई कहां से तो बताओ पहले मुर्गी हुई कि अंडा तो यहां वो ऋषि कह रहा है प्रथमो तम अग्ने प्रथमो अंगेरा कहे यज्ञ हे अग्नि हे ऊष्मा सर्वप्रथम तुम आए और तुम्हीं से सचराचर के संपूर्ण अंगों का ग्रहों नक्षत्रों का सचराचर का पांचों तत्वों का निर्माण हुआ हा? अब गहरे उतरते हैं इस पर तुम अगिने प्रथम हो अंगेरा तो पहले मुर्गी हुई ना अंडा प्रथम क्या हुआ यज्ञ हुआ हा? तो त्व अगिने प्रथम हो अंगेरा ऋषि देवो और ने यज्ञों के द्वारा देवताओं को भी प्रकट किया देवानाम और देवत्व को आवागमन से मुक्त और मोक्ष दिलाया हे यज्ञ वो ही तो थे वो तुम ही तो हो हम सब में, ने हाँ। अक्सर लोग पूछते हैं यज्ञ से उत्पत्ति कैसे हुई अब तो आप बता सकते हो ना कैसे हुई यदि आप ध्यान से सुन रहे हो हाँ। गांधी जी भी कहते थे कि ये जो यज्ञ करते हैं वो कहते हैं यज्ञ से उत्पत्ति होती है लगता है इस यज्ञ का अर्थ हम में से कोई नहीं जानता उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा है और कहा कहते थे वो लेटे लेटे बोले काश मुझे कोई बता सकता कि वो यज्ञ क्या है बहुत बीमार रहती थी और अंत समय में कुछ दिन पहले किसी ने उन्हें बताया था कि यज्ञ का मूल अर्थ क्या होता है आ, फिर तो दुर्घटना हो गई, बापू ही नहीं हुए तो कहा तुम तो अग्नि प्रथिमो प्रथम अंगिरा अंग ऋषि देवा नाम भवाह शिवा सखा तुम्हें सृष्टा जो सबका कल्याण करने वाले जो सचराचर के स्वामी जो भगवान भुवन भास्कर भोलेनाथ हैं और जो आदि ज्वाला आदि शक्ति जिनकी अर्धांगिनी है माँ दुर्गा तुम उनकी भी सखा हो मित्र हो उन्हीं के समान तुम स्वयं वो तब व्रते और फिर में संकल्पित होकर जो जो सचराचर के पांचों तत्व का कवे सामग्रीव अर्पित हुए तथा तुमको जब जब ऋषियों ने देवताओं ने यज्ञों में तुम्हारा आवाहन किया तो तुम्ही संकल्प पूर्वक जब उन्होंने सामग्रियांत अर्पित करी यज्ञ के ज्ञान के अनुरूप तो उसी से उत्पन्न हुए कौन मरुतो उन्चास मरुत गण और प्राणवायु प्राणों की उत्पत्ति हुई ब्राज दृष्ट और उसी से उत्पन्न हुए सारे ग्रह नक्षत्र और सूर्य मैंने कहा था ना कि इसमें व्याकरण नहीं रखते हैं उसका कारण है पहली बात तो पानी नहीं इसे पढ़ ही नहीं सकता ये सारस्वत व्याकरण ही इसे पढ़ पाते थे पूर्व काल में आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व 6 से 7000 वर्ष फिर धीरे धीरे ये ग्रंथ ही लुप्त होते चले गए और जो कुछ शिला लेखों से उतारा है वह भी हमको जर्मनी से मिला हमारे पास नहीं था ये तो उनकी दया और कृपा है कि इतने वेद बच पाए और आदि भी भोजपत्र मिलते उनकी उम्र कितनी होती है ताम्रपत्र स्वर्ण पत्र और रजत पत्रकों पर जितना हमारा वेद अंकित था वो सब यवनों ने आकर के गला के और उससे अपनी दौलत बनाई थी घर सजाए थे कुछ बाकी नहीं बचा अब शिलालेखों से स्क्रिप्ट लेते समय बहुत बहुत से शिलालेखों पर से कुछ लकीरें नहीं उभरी अथवा समय के साथ वो हट गए हों ऐसा भी हुआ होगा लेकिन जो मिला है वही अब हम हमारे पास है इसलिए बहुत से शब्दों को कि को देखने से ही लगता है कि जैसे कहीं कुछ अधूरा सा अछूता सा रह गया है ऐसा वेद में भी है और स्मृति में भी है और ब्रह्मसूत्र में भी ऐसा कहीं कहीं ऐसा आभास होता है लेकिन फिर नए सिरे से कोई वितंडा वादना खड़े हो जाए तो हम लोग उसे सही इसलिए नहीं कर पाते कि अब पहले ऋषियों की सभा बैठती थी अब वो इकट्ठे बैठ ही नहीं सकते अपने अपने मठ में बैठे हैं, ऋषा तो कितना है ये तो जानते है तो इसलिए कोई साहस भी नहीं करता कि उनको सही भी हम कर दें, इसलिए कि दूसरे लोग उसका गलत प्रचार शुरू करते तो इसलिए कभी कभी आगे चल के हमको ऐसा बहुत बार फेस करना पड़ेगा उसका तो कारण है कि ये शिलालेखों से उतारे गए हैं हमें समझना चाहिए इस बात को लेकिन ये तो सौभाग्य से बिल्कुल यथावत हैं, जैसे आज से पहले गुरुकुल में हम लोगों पढ़ते थे बिल्कुल वैसे ही जो वेद हैं इनमें बहुत कम ऐसी अशुद्धियां आई हैं तो कहा तब व्रते कविओ कि तुम्हें ही संकल्पित होकर सामग्रिया यज्ञ हुई विद्व बना विध्वता से परिपूर्ण हुई ना जीवन जल को पाए अमृत जल का पान किया अजायंत और उत्पन्न हुई हम सब मरुतु भ्राज दृष्टया जैसे सचराचर प्रकट हुआ जैसे ग्रह नक्षत्र प्रकट हुए जैसे सूर्य प्रकट हुए जैसे मरुत हुए वैसे ही हे यज्ञ तुमसे हम सब प्रकट हुए और आज भी तुम घटघट -घट वासी हो हम सब में प्रच्वलित हो एक सूत्र में सचराचर बदल हुआ है सनातन है नित्य है एक ही नियमन है और अब थोड़ा ब्रह्म सूत्र भी ले लें आगे क्या कहते हैं न स्मार्थ मतम धर्मा भीलापात अब यहां लापात शब्द आ गया है, पा इसके जो पेट काटने वाली एक लकीर है वो गायब है तो शब्द हो जाता अभिलाषात ना अब लापात तो कोई शब्द नहीं है हम सब जानते हैं लेकिन हमें मालूम है कि लेते समय संभव है किसी ने उस हिस्से को तोड़ा हो या टूटा मिला हो या स्पष्ट ना हो तो उन्होंने छोड़ दिया कि पा का पेट कटा हुआ है तो ये शाह बन जाए तो क्या कह रहे हैं हम उसमें नहीं पड़ेंगे हाँ ना स्मार्थ मतम और ना ही स्मार्थ अर्थात स्मृति वेदाधिक सभी के मत में स्मार्थ मतम धर्म स्नाथ सन, स्मार्थ मत के धर्म से अविनाशात ऐसी कोई अभिलाषा नहीं की गई है कि वो ईश्वर हम में नहीं है वो सर्वव्यापी है श्री ये कहना कि वो मुझसे परे है बाहर है मुझ में नहीं है फलाने तीरथ में है फलाने मठ में है ऐसी कोई अभिलाषा कोई इच्छा कोई कामना स्मार्ट स्मार्ट मतम धर्मा स्मार्ट मत के धर्म के किसी भी ग्रंथ किसी भी भाषा में ऐसी कोई भावना कभी नहीं है ईश्वर घट घटघटवासी है हम सब में समाया हो यहां बहुत से लोग धर्म को नहीं समझते हैं बहुधा ही नहीं समझते हैं अब तो हम समझते हैं इसमें कोई चमत्कार है ना वेद ने धर्म को सृष्टि महाविज्ञान के रूप में दिया है और विज्ञान चमत्कार नहीं होता है विज्ञान से होने वाली उपलब्धियां ही चमत्कारिक लेकिन समय के अंतरालों के साथ ईश्वर की राह को भुलाकर बहुतों ने अपने व्यक्तित्व को और और आप देखोगे कि सब एक धर्म की ही बात करते हैं कोई अलग मठ नहीं चलाता है कोई अलग एक दुकान नहीं खोलता है सब कुछ भाव प्रदान है कहीं ना कसमे है न कौल है कोई किसी को माने ये उसके अभुत उनके आ कोई किसी को बांधता भी नहीं है हजारों हैं पर कोई पंथ नहीं जला रहा लेकिन जब ईश्वर को हटाकर ईश्वर बनने का दम जगा तो हमने पंथ बनाए हमने गुरुडंग जलाए और हमने हर व्यक्ति को दिनहीन बनाकर चाहा कि वो हमारी कृपा पर जिए जबकि वो बैठा था सब में हमने सबको बहकाया था मैं नहीं करूंगा तो तेरा कुछ नहीं होने वाला क्यों किया मैंने क्यों किया आज हमारे सामने मन स्मृति जगह वेद है अरे उनको तो उनकी रोशनी उनके भीतर है उसको राह दिखाओ और उससे कहो कि देवता तू अपने राजा मुझे घंटूर तप करने हैं मेरे पास भीड़ के लिए वक्त ही कहा यदि मैं तुझ से लिपटा और तू से लिपटा तो दोनों ही तो डूब जाएंगे और यदि शरीर ही छूट जाएगा तो ये मठ ये दम ये पंथ कह थ्याभिमान क्या लौट के फिर मुझे मिल पाएंगे क्यों करता है ऐसा क्यों भटकाता सब अपने उठ के खड़ा हो सत्य को पहचान वो सत्य जो बसा है सब में वही भगवान है अभी भजन सुना हमने श्री मदन गोपाल जी से और हम हैं कि दीन हीन भावना में फंसे हैं, अपनी ही सत्ता नहीं पहचान पाते हैं और वेद हैं कि मुझको मेरी सत्ता के करीब लाना चाहते हैं मुझको मेरा रूप पढ़ाते हैं और कहते हैं, स्वामी जी वेद ही पल नहीं पड़ते हमने कहा तो फिर लगता है तुमको भीड़ बनाने वाले गुरुओं ने तुम्हारी सारी मती का सर्वनाश बस इतनी ही बात है फिर इस नए ऋषि ने मुझे दिखाया है कि जिस शरीर पे दंभ करता हूं अभी ये तो समाज का त्याज्य मल था वहां से आया जिस पे दंभ करना चाहिए वो आत्मा वो ब्रह्मरंद्र वो मेरा अपना निज घर जिसमें रहता हूं मैं मुझे उसकी याद ही नहीं बस इसी को गाया जाता हूं इससे जुड़े संसार में फूला फूला फिरता हूं क्या बात है क्या आज मैं स्वर्णम को नहीं जानता परछाई को ही अपना रूप कहता हूँ और परछाइयों के पीछे ही भागता हूं और फिर एक दिन वो आता है जो मेरी परछाई की नहीं रहती मैं फिर लौटकर उसी भूरे में लौट जाता हूँ बस और क्योंकि उसके अपने यहां पहचाना नहीं अपने को जाना नहीं तो राह मिलती कैसे प्रेत योनियों में भटक पा इसलिए दसवा प्रियंत पहले प्रेत बन के बेटे के देह में वास करता हूं फिर जाने कहा चला जाता और वे एक ऋषि की एक एक जगा रही है कि बिना मरता मृतंगे आऊ सत्य को खोजो और जिसे तुम ईश्वर कहते हो वो अतिशय मनोरम तुम्हें असीम प्यार कर रहा तुम्हारे में बसा है तुम नहीं बस जाते उसमें कि वही सत्ता हो जाओ तुम तुम्हें किसी से कोई साहस बटोरने की जरूरत नहीं है अज्ञानी हो इसलिए बाहर भाग रहे हो ज्ञानी होते तो सत्ता तो तुम्हें में वास करती है और इसीलिए इन ग्रंथों को झुठलाया गया कि अगर हर कोई अपने भीतर सत्ता खोजने लगा तो हमारे मठ का क्या होगा क्या खाएंगे यहां लोग और जब हम यहां आए थे तो हमको बताया गया था कि चेले चंद्र के बिना ये आश्रम चलेगा कैसे हमने कहा तो क्या राह छोड़ दू ये नहीं होगा जो समाज भाव से करेगा उसे प्रभु प्रसाद जानकर ग्रहण करेंगे लेकिन इच्छा किसी से नहीं करेंगे दाता से हटकर कोई भाव नहीं आएगा बोले तो क्यों कहा वेद जीते हैं मुझ में और मैं एक दाहकता हुआ वेद हूं मुझे ये सब गीत मत सुनाओ सुना राह चल पाऊंगा न जी पाऊंगा आत्मा से आगे कोई संबंध नहीं करूंगा न रिझाऊंगा नी जहां का ही क्योंकि यात्री हूं ये क्षणिक ठहराव है मेरा और मेरी यात्राएं अनंत की है ये आकाश शीघ्रह ये सब देखे वाले हैं मेरे मैंने क्षीरण सागरों को पार किया है कि तो तुम चाहोगे घड़ी तो नहीं भटकूंगा ये विधि मुझ भी जीते हैं मैं सिर्फ वेद जीता हूं तुम कह रहे हो भूखे मरेंगे तो मैं वहां भी राजी क्योंकि यदि वेदों में जीते हुए मैं जी नहीं सकता तो मुझे मृत्यु स्वीकार है बदलूंगा नहीं इतना कायर और कमजोर तो मैं कभी नहीं बदूंगा सब छूटते चले गए सबके पास सौ कहानियां हो सकती हैं मेरी कथा तो बस वेद ही और इसी को हम गुरुकुल में रामायण में पढ़ाते हैं भगवान राम की कथा में प्रवेश करें हाँ जो लीला महाकाव्य है गुरुकुल में इन्हीं वेदों को पढ़ाने के लिए कथाओं काम सहारा लेते थे जो अब कोई कथाएं पर रह गई हैं क्योंकि उसमें निरूपित जो मेरा स्वरूप है जीवन का प्रत्येक क्षण है उसे अब हम तत् नहीं जान पाते हैं। तो कहा न स्मार्ट मत हम तत् धर्म अभिलाषा कि मत से भी स्मार्ट धर्म से भी सभी सदग्रंथों से इससे हटके कोई अभिलाषा इच्छा ईश्वर को पाने की नहीं की गई है यही राह है बस यही रहा है ये कहना कि बहुत से रास्ते हैं ये मूर्खों की बातें स्पष्ट कह दिया है कि नन्न स्मार्थ मतम तद धर्म अभिलाषा कि स्मार्थ धर्मों के मत से भी उसके अवलंबन से भी कभी इससे हटकर कोई अभिलाषा नहीं की गई तो कोई अभिलाषा मत करना वह बस यही है ईश्वर सब में व्याप्त है कभी भगवान बनने की कोशिश मत करना क्योंकि तो वो तो घट घटबाजी है विनम्रता जीना सत्य जीना और प्रत्येक व्यक्ति की सत्ता उसके भीतर है उसे जगाते रहना इससे हटके किसी को कोई अभिलाषा अर्थात कोई मार्ग भी लेने मत देना क्योंकि बाकी सारे रास्ते तुम्हें सिर्फ भटकाएंगे इसे सदा याद रखना और श्री राम की कथा में हम स्वयं को पढ़ रहे हैं जैसे बेदने पढ़ रहे हैं ये एक ही धारा है स्मार्थ धर्म की इसमें कोई बदलाव नहीं आते हैं। और स्मार्थ कहते हैं संपूर्ण स्मृतियों को जो धर्म के रूप में धारण करते हैं वे स्मार्थ कहलाते हैं तो सारे वानर ब्रह्म गुफा से में पहुंचे और हमने उस ब्रह्म गुफा के विषय में जाना कि ब्रह्म गुफा अर्थात ब्रह्मग्रंथ ही ब्रह्म गुफा है और जहां स्वयं प्रवाह है जो उस गुफा को संभालती है नित्य ज्योति अपने से जो स्वयं प्रकाशित है भ्राज दृष्टया जो आता है कि चमक जो मेरे भीतर से आती है चमक जो सच आचरण को चमका देती है तो कहा अर्जुन मैं सहसों सूर्य को तेज देता और फिर कहा यह निशा सर्वभूता नाम दस्याम जागृति संयमी कि जो संपूर्ण भूत प्राणियों की रात्रि है संयमी उसी में जागता है और जिसे भूत प्राणी रात समझते दिल समझते हैं उसे वो गहरी रात मानता है वो जानता है कि दिन कहां है जहां सूरज है जहां सूरज है चमकता हुआ वही तो दिन है और वो तो मेरे भीतर है ब्राज दृष्ट है तो अपने अंतर में दिन जानता है अपने चक्षु के द्वारा उस दिन की रोशनी में जीता है वो जानता है कि बाहर गहरी अंधेरी क्योंकि सूरज के हटके ही बाहर गहरे अंधेरे छाते हैं मुझे कुछ भी तो नहीं दिख पाता है किसी की आवाज भी तो मुझ तक नहीं लौटती एक बिया भूम शमशान एक गहरी अंधेरी के साथ मेरी हरोता है ये सूरज गया तो रात बहुत गहरी हो जाती है हाथ को हाथ सुलझाई नहीं देता अपना पराया अरे कुछ भी तो दिखाई नहीं देता तुम तो जाता है जहां दिन है कहा दिन है जहां सूरज है जानता है बाहर गहरी या रात है और बाहर का सूरज तुम तो मात्र आईना है एक मिरर है क्योंकि मेरे भीतर के सूरज ने जो रात उतारी तो बाहर का सूरज इतनी सी रोशनी भी तो मुझे ना दे पाया आईना था चमक इससे रहा था दिखता वो था चमकता हुआ तो बाहर गहरी अंधेरी रात है सोचो विचार करो कि खुली आंखें हैं लेकिन क्या निर्जीव दे अब रोशनी भी देख पाती दे। वो तो आत्मा सूरज की चमक थी बाहर तो आयना था टंगा हुआ मैं तो उसके हटते ही बाहर अंधेरा क्यों हो गया वो जानता है और अज्ञानी जन बाहर ही बाहर दिन और रात देखते हैं भीतर तो उनके अंधेरे ही बसा करते हैं तीन तो कथाओं के माध्यम से गुरुकुल शिक्षा में हम छात्रों को उनकी स्वरूप बढ़ाते हैं ब्रह्म गुफा ब्रह्मरंद्र है जिसमें जीव का वास है जिसके द्वारा ही शरीर का निर्माण है जिसके द्वारा ही जीवन का प्रत्येक क्षण बनता है और उसी को दिखाया है वानर गए और स्वयं प्रभा ने कहा तुम सो जाओ और सबने आंखें मुदियों तुरंत खोले और वो सागर के किनारे बैठे हैं इतनी दूरी है ना इतनी शीघ्रता से तय करा है हाँ ब्रह्म गुफा में जीव की गति प्रकाश से भी सहस्त्र होना अधिक होती है मन से भी तीव्र होती है इसलिए 2000 प्रकाश वर्ष जब हम क्षीर सागर से गुजरते हैं तो बहुत तेजी से पार करते हैं हमें समय नहीं लगता है सुनाने के लिए लंबा समय यही तो विलक्षणता है जब सत्य को जानो और उसमें चल दो तो देखो हाँ। और जीवन एक यात्रा है यहां हम अजनबी है घर हमारा वही है आ सागर के किनारे तो अब सब बड़े दुखी बहुत दुखी तो धरती तो खत्म हो गई, और जानकी जी का पता ही नहीं अब लौटेंगे कैसे तो कहते हैं चलो तब व्रते हाँ आओ यही भूख अन जल त्याग करके यही संकल्प लेते हैं व्रत लेते हैं यही तप करते हुए देह त्याग देते हैं हनुमान धरती तो खत्म हो गई तो उनकी दुख भरी बातें वहां एक गीत भी सुन रहे थे एक गीतराज भी जिनके पंख जले हुए थे तो वो तुरंत उतर के नीचे आए कहने लगे हा हा ठीक है ये तो बहुत बढ़िया बात है सब व्रत करो और मरो बहुत दिनों से मैंने खाया नहीं है कुछ तुम्हारे शव मैं ही तो खाऊंगा गीत हूं ना लेकिन ये बताओ कि तुम व्रत क्यों कर रहे हो तो उन्होंने श्री रामचंद की महाराज दशरथ की और जटायु की एक सारी कहानी सुनाई तो वो रोने लगा कहने लगा जटायु तो मेरा छोटा भाई था मैं संपाति हूं वैसे संपाति का अर्थ होता है जब दो समय मिल रहे हो वो संपाती काल होता है जोड़ना दो धाराओं के मध्य में खड़ा हुआ है जो उसे संपाति कहते हैं मैं संपाति हूं जो दोनों तरफ जानता है देखता है वो संपाती क्या आप लोग संपाति नहीं होना चाहेंगे कि चक्षु भी देखे और नेत्र भी निमित भाव से सेवा भाव से देखे संसार सेवा हो और मिलन आत्मा से हो तब सभी तो विवाह तो तब हुआ था बाकी तो नाटक है रामलीला आज रोने लगा कहा तो तुम जानकी जी को ढूंढ रहे हो उसे तो रावण लेके गया है और उसकी लंका सागर के मध्य में यहां से इतने सौ योजन दूर है और जानकी को मैं यहीं से देख रहा हूं मेरी दृष्टि आर पार चलती है मैं समी मैं देख रहा हूं अशोक वाटिका के नीचे कृषि तपस्विनी जो करुण क्रधन कर रही है वो और कोई नहीं तुम्हारी जानकी है जानकी लक्ष्मी जी बता रही हैं अभी करके कि बुद्धि तेरी जानकी है सोने के हिरन को तूने मांगा है लंकाओं में आप फंसी है यही तो तुम सबके जीवन का दुख है पीड़ा है आत्मा अशांत है मन तड़प रहा बुद्धि लंका में राम लक्ष्मण और जानकी और तुम कहते हो कि तुमको तुम्हारी कथा समझ में नहीं क्या बौद्धिक विस्काश की जगह बौद्धिक बोधापन आ गया क्या आज मैं अपने कोई नहीं पढ़ पा रहा इतनी घटिया सोच जिसे 11 वर्ष के लड़के समझते और तुम लज्जाते भी नहीं हो ये बात कहने से कि मैं तुमको वो कहानी सुना रहा हूं जो 11 वर्ष के बच्चों को सुनाता रहा हूं गुरुकुल में और आज साहब कहते हो कि आपके पल्ले नहीं पड़ता और अपने को बड़ा कल मन भी कहती हो कोई बुद्धि बुद्धि है भी और इतनी सरल कथाओं में बच्चों को उनके जीवन के सर्वांग पढ़ा रहा हूं ब्रह्म गुफा से ब्रह्मरंद्र पढ़ाता हुआ जीवन का एक एक क्षण पढ़ा रहा हूं दशरथ पढ़ाया है दस इंद्रियों को रखने वाला मन ही दशरथ है और दस इंद्रियों को दस मुंह बना दिया तो यही दशानन रावण है मैं उनको उनका जीवन पढ़ा रहा हूं तुम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो क्या इतना बौद्धिक स्तर गिर गया कि आज अपने को पढ़ने के काबिल भी नहीं रहा पूछ लेना एक बार अपने आप हाँ से शायद जाग जाओ और अपने अंतर्मुखी होने का प्रयास करो तो सब समझ में आ जाए नहरी। तो अब सबके सब के सोचने लगे जो दूरी बता रहा है अंगज ने कहा कि मैं जा सकता हूं उड़ के जा सकता हूं तो जामवंत जी ने कहा कि आप युवराज हैं आपको हम नहीं भेज सकते फिर किसी ने कहा दो योजन उड़ सकता है किसी ने कहा दस योजन उड़ सकता है और अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं लौट पाऊंगा मुझे इसमें संदेह है हनुमान चुपचाप बैठे मान बैठे। हनुमत आप क्यों नहीं कहते कहा कि जब आप लोगों में कोई नहीं उड़ पाता तो मैं कैसे उड़ पाऊंगा तो कहा वीरवर तुम तो वायु पुत्र हो और सब ने जगाया उसको सुधीर दिलाई संकल्प को साप लगा है हनुमान हमारी संकल्प शक्ति है और संकल्प शापित है तुम सब में एक सत्ता बैठी है संकल्प शक्ति की और शापित है जब तक ये जगाई नहीं जाएगी ये नहीं उठेगी और तुम हो कि विशांतता जीना चाहते हो अपने उस सत्ता को जगाना नहीं चाहते यही हां इस कथा में दिखा रहा हूं यही हनुमान के रूप में दिखाया है क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जब व्यक्ति उन्माद में आ जाता है मानसिक दौरे में आता है तो जंजीरें रस्सियां भी तोड़ देता है और तीन मंजिल ऊपर से कूद के भाग जाता है और पंद्रह दिन से उसने कुछ खाया पिया नहीं वो सत्ता संकल्प शक्ति है वो पागल भी जगा लेता है और हम समझदार लोग नहीं जगा पाते वही हनुमान है खाली जय जय जय हनुमान गुस्साई करने से काम नहीं चलेगा अपने संकल्प को जगाना होगा इसके साथ ही भजन गाओ लेकिन कोरे भजन मत गाना जब भजन गाना तो भजन बन जाना भजन जी की दिखाना तो जब सबने जगाया तो हनुमान ने कहा आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है मुझे भी लगता है कि हां मैं जा भी सकता हूं आ भी सकता हूं लेकिन इसमें साहस मेरा नहीं जिनके कारज हों उन्हीं के चरणों की दया कृपा पाए। ये विनम्रता है तो संकल्प राम के साथ है आत्मा के साथ है ये दिदम्ब है तो रावण की तरफ चला जाएगा मेघनाथ बन जाएगा याद रखना इस बात का मेरे में तो अभी भी कोई सत्ता नहीं है लेकिन जिन चरणों को मैं अर्पित हूं मुझे प्रबल विश्वास है कि मैं जा भी सकता हूं और आ भी सकता हूं और उठ चले पवन पुत्र हनुमान सागर के ऊपर से उड़ने लगे हो तुम हम सब जा सकते हैं। यदि हम अपने संकल्प को ईमानदारी से आत्मा के चरणों में बांध दे और अपने संकल्प सत्ता को जगा तो दीन ही मलीन ऐसी जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ेगी जिसमें हम कभी झूठ का साथ कर रहे कभी कपट का इन बैसाखियों पे जीते हैं पंगुता और मानते हैं कि समझदार हो गए तुमने झूठ क्यों बोला तुमने फरेब क्यों किया तो कि तुम्हारे पास वो सत्ता हनुमान नहीं सोया हुआ है इसीलिए तो बैसाखियां ढूंढने बाहर गए थे तो कि चलो झूठ के सारे कपट के सारे फरेब के सारे जिया जाए तो तुम पंगु ही तो हो अपंग हो तभी तो बैसाखियां ढूंढ रहे हो और मानते हैं कि इसमें तुम्हारी समझदारी है तो फिर मूर्खता किसे कहेंगे गया उड़ चला हनुमान श में पर्वतराज प्रकट हो गए कहने लगे हनुमान मैं तुम्हारे पिता वायु देव का घनिष्ठ मित्र जब इंद्र सभी ग्रहों पर्वतों के पंख काट रहे थे तो उनचास मरुतों ने प्रबल होकर के मुझे उड़ा करके सागर में छिपा दिया था तो मेरे पंख नहीं काट पाए थे हे वायुपुत्र तुम मेरी पीठ पर आकर बैठ जाओ मैं तुम्हें सहज ही लंका पहुंचा दूंगा क्यों श्रम कर रहे हनुमान ने कहा हम तत्व में ही रहेंगे ना कथाओं का विस्तार करेंगे तो बहुत हो जाएगा कहा मित्र श्रम क्यों कर रहे हो मेरी पीठ पे बैठ जाओ हनुमंत ने उन्हें प्रणाम किया आप मेरे पिता के मित्र हैं पिता समान हैं मैं आपकी वंदना करता हूं आपको प्रणाम करता हूं लेकिन हे पर्वतराज मुझ में साहस नहीं है कि मैं आपका सहारा लूं मुझे डर लगता है कहा क्यों हनुमान कहा इसलिए कि आज आपका सहारा ले लिया तो कहीं वो सहारा ना छूट जाए जिसके सहारे अब उड़ा जा रहा हूं और तुमने तो, तो उसका सहारा कभी माना ही नहीं का तो डर लगता है तुम लोग तो बहादुर नहीं डरते हो क्या डर लगता है आज जिसकी दया कृपा से उड़ रहा हूं हनुमान तुम्हारा सहारा दे लिया उनसे हटके तो कहीं वो सहारा छूट ही ना जाए तो पहुंचा तो तुम दोगे लौटाएगा कौन और जीवन के बाकी सारे यात्राएं पूरी कराएगा कौन आपने तो कहा बैंक बैलेंस कराएगा आत्मा नहीं पैसा कराएगा है ना और गाय राम और जीए बैंक क्या बात है कौन सी भक्ति है ये तुम्हारी अरे कुछ तो पढ़ो कुछ तो समझो कुछ तो जानो कि उम्र जा रही है उठे दम को रे मिथ्या में मानो प्रेम और कपट बस इन बैसाखियों के सारे जीना भी क्या कोई जीना है सोचो विचार करो ये बहुत बड़ी बात है कि क्या कह रहे हैं हनुमान ज जिनकी दया कृपा से मैं उड़ रहा हूं वे श्री है मेरे आत्मा है आज अगर बाहर सहारा ले लिया तो कहीं कमजोरी तो नहीं बन जाएगा और ऐसे क्षण भी तपस्वियों के भी जीवन में आते हैं सेवा करने वालों की भी जिंदगी में जो बिल्कुल अकिचा ने उनके जीवन में भी आती है समस्याएं जब जीव आ जाते हैं उनकी सेवा करनी है जब वो इतने प्यार से जंगल से भाग के हैं करना पड़ता है तो उसमें खर्चे तो होते ही हैं। तो समस्याएं कभी बन जाती हैं अब आतिथि आए तो क्या अब हम थाली का रेट लगाएंगे जंगल है तो भी सेवा तो करेंगे तो कभी समस्याएं बढ़ भी जाती हैं तो एक बार समस्या सामने खड़ी थी तो तभी एक प्रदेश से रिक्वेस्ट आई कि स्वामी जी हम चाहते हैं आप पधारे तो मन में विचार आया कि ठीक है अपन इच्छा रहित होके जाते हैं सब जानते हैं तब भी वो प्यार से आत्मभाव में इतना तो कर देते हैं कि समस्या का समाधान तो हो ही सकता है तो टेलीग्राम दे दिया उनको जवाब में टेलीग्राम के क्या रहे लेकिन टेलीग्राम देने के बाद फिर ध्यान आया कि तू क्यों जा रहा है इसलिए कि चलो ठीक है निष्काम भाव से इसे इस सहारे से समस्या का समाधान हो जाएगा तो आज क्या आत्मा कुछ हो रहा है तो बहुत पीड़ा हुई फिर टेलीग्राम दिया कि नहीं आ रहा आना संभव नहीं है नहीं आ पाऊंगा आ इसमें वो सब बेचारे पूछते रहे टेलीफोन से भी कि क्यों स्वामी जी हमसे कोई गलती हो गई कैसे बताऊं कि स्वामी कायर हो गया था कहा इस बार तो नहीं आएंगे जी तो उन्हीं के सहारे उन्हें कुछ नहीं बताया और अगले दिन समस्या का समाधान भी इसके मर्म को समझो और अपनी कमजोरियों से ऊपर उठना सीखो ये विधि राघे राम ताही विधि रहिए श्री राम में रहिए राम नये होकर रहिए राम मस्ती में रहिए और उस विश्वास में जिए जाओ तो वो सब करेंगे नहीं तो भजनों से कोरे उद्धार ना होने वाला ये पूजा पाठ व्रत के स्वांग में कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि खाली गा तो रहे हो अगर गाने से ही कल्याण होता तो उस बेचारे ढोलक का भी हो गया होता जो पिट रहा ढपाट ये तबले भी उद्धार पा रहे होते क्योंकि इनमें और आत्मे फर्क क्या है